बहुत पुरानी बात है एक गुरुकुल था जहां बहुत से छात्र शिक्षा पाते थे भरदराज भी गुरुकुल का छात्र था वो पढ़ाई में कमजोर था एक दिन गुरुजी ने उससे कहा पुत्र वरदराज जी गुरुदेव तुम्हारे साथ के विद्यार्थी अगली पोथी पढ़ रहे हैं तुम अब तक पहली पोथी पर ही अटके हो क्या करूं गुरुदेव मेरी बुद्धि ही ऐसी है अपनी बुद्धि को दोष ना दो पुत्र बुद्धि तो तुम्हारी बहुत तेज है बच्चों को जरा सा भी कष्ट हो तो तुम्हें तुरंत पता चल जाता है वो तो हर किसान जानता है गुरुदेव लगता है विद्या पाना मेरे भाग्य में ही नहीं है पुत्र मैं ही हूं मूर्ख गुरुकुल में रहकर पिता का धन और गुरुदेव का ज्ञान और समय सबको व्यर्थ कर रहा हूं नहीं पुत्र मुझे नहीं पढ़ना मैं जाता हूं यहां से हां बड़े राज्य वहां से जाने लगता है यह देखकर गुरुदेव की पत्नी गुरुदेव से कहती हैं स्वामी स्वामी रोकिए उसे नहीं जाने दो उसे स्वामी अभी किशोर अवस्था है इसकी समझता नहीं है कहीं कहीं भटक ना जाए जाने दो उसे कुछ समय भटकेगा खुद को जानने की कोशिश करेगा खुद ही राह पर रा आ जाएगा गुरुदेव ने सच ही कहा था वरदराज भटकते भटकते एक गांव में पहुंचा वहां कुएं पर एक बूढ़ी अम्मा ने उसे जल पिलाया तभी वरदराज ने कुएं की मेड़ के पत्थर पर घिस्से यानी रस्सी की रगड़ के निशान देखे तो उसने पूछा अम्मा हम्म एक बात बताओ ये कुएं की मेड़ पर ये घिस्से के निशान कैसे हैं <laughs> ये लो तुम्हें ये भी नहीं पता हम्म अरे बेटा पानी भरते हुए कागर के मुंह पर बंधी रस्सी के रगड़ के निशान हैं ये अच्छा हम्म रस्सी से पत्थर की मेड़ भी घिस गई हां और क्या रोज-रोज रगड़ लगती रहती है तो पत्थर घिस गया ओह रस्सी जैसी कोमल चीज से सख्त पत्थर भी घिस गया मैं तो मनुष्य हूं बुद्धि संपन्न मनुष्य यदि मैं भी बार-बार अभ्यास करूं तो मैं भी होशियार बन सकता हूं हां जरूर बन सकता हूं बस फिर क्या था वरदराज गुर को लोटा और लगातार अभ्यास और मेहनत से एक हुश्यार छात्र बन गया आगे चल कर यही छात्र व्याकरण का एक महान विद्वान बना